के अनुमान खंड में हित्वाभास तो विषयक चर्चा हम लोग कर रहे हैं हित्वाभास तो पांच प्रकार के होते हैं सभ्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित ये पांच प्रकार हैं। उसमें से प्रथम जो सभ्यभिचार नाम का हित्वाभाष है उसके सामान्य लक्षण और अवान्तर भेद बताए गए अवान्तर भेद है यानी सामान्य लक्षण तो है सभ्यभिचारो अनेकांतिक अनेकांतिक हेतु को सभ्य विचार नाम का हेत्वाभाष कहा जाता है अनेकांतिक यानि व्यभिचारी और व्यभिचार है साध्याभावृत्तित्व तो जिसमें वो व्याप्ति ज्ञान का अवरोधक बन जाता है कौन सब विचार नाम का जो हत्वाभाष होता है वह बनेगा अवरोधक व्याप्ति ज्ञान का और व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा तो परा, परामर्श ज्ञान नहीं होगा और परामर्श ज्ञान नहीं होगा तो फिर परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति वो नहीं हो पाएगी तो उसके अवांतर तीन भेद हैं साधारण असाधारण अनुपसंगारी भेद से साधारण है साध्य साध्याभावद वृत्ति हेतु साधारणु अनेकांतिक साध्य के अभाव के अधिकरण में रहने वाले हेतु को कहा जाता है साधारण अनेकांतिक हेतु तो वो उदाहरण है क्या उदाहरण बताया था परो तो वन्यमान प्रमेय तो ये जो प्रमेय प्रमेयत्व तो हेतु है साधारण सभ्य विचार हेत्वाभाष है साध्य है वन्य उसका अभाव है वन्यभाव वो रहता है जल में और वहां पर प्रमे ही है तो साध्याभावत वृत्ति हो गया उसमें एक धर्म आयाध्या वृत्तित्व यही साधारण अनेकांतिकत्व तो है असाधारण अनेकांतिक कहा जाता है सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति जो केवल व्यत्रिय की सदहेतु से भिन्न है ऐसे हेतु को कहा जाता है असाधारण अनेकांतिक उदाहरण है शब्दों नित्य शब्दत्वात् यहां पर शब्द है पक्ष वो है और अनित्यत्व तो अनित्यत्व है साध्य नित्यत्व तो है साध्य नित्य तो शब्दों नित्य तो नित्यत्व साध्य है शब्दत्व हेतु है तो यहाँ नित्यत्व का निश्चय जहाँ है आकाश आदि में वहाँ पर भी शब्दत्व नहीं रहता और नित्यत्व का अभाव निश्चित है जहाँ पर किसमें द्वे अनुकादि कार्य द्रव्य में वहाँ पर भी नित्यत्व का अभाव है निश्चित साध्यवान असाध्याभावान है वे बे, द्वेनु वेणुकादि और वहाँ पर भी शब्दत्व नहीं रहता तो सपक्ष कहा गया आकाश आदि को निश्चित नित्यत्वान आकाश आदि सपक्ष है वहाँ पर भी शब्दत्व नहीं है नहीं है का मतलब समु संबंध से शब्दत्व नहीं है समु संबंध से शब्दत्व रहेगा केवल शब्द में ही और वो भी नहीं है विपक्ष जो है निश्चित नित्यत्वा भाववान घटादि पदार्थ उनमें भी शब्दत्व समवाय संबंध से नहीं रहता तो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त तो हुआ और केवल के हेतु से भिन्न भी है और पक्ष मात्र वृत्ति है पक्ष हैं शब्द और समस्त शब्दों में रहता है मात्रपद का प्रयोजन मान लीजिए पक्ष में समस्त पक्ष को ग्रहण करना शब्दत्व जाति के आश्रयभूत समस्त शब्दों का ग्राहक मात्र पद है मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र ने ये बात कही है कि मनुष्य मात्र सत्य बोले सत्यम ब्रुयात ये शास्त्र का विधान मनुष्य विशेष के लिए नहीं मनुष्य मात्र के लिए है का अर्थ है समस्त मनुष्य के लिए है ऐसे पक्ष मात्र वृत्ति इसमें मात्र शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त पक्ष में ये नहीं कि पक्ष के एक देश में रह रहा हो एक देश में न रह रहा हो इसलिए वो पूर्व वाला जो है ना विशेषण सर्वस्व पक्ष विपक्ष भी आवृत्त तो वो भी सार्थक होगा उसकी भी आवश्यकता रहेगी क्योंकि मातृपद उसका भी नहीं है वो है मातृपद बता रहा है कि शब्द पक्ष हैं और शब्द व्यक्ति अनेक है और उन समस्त शब्द व्यक्तियों को लेने के लिए मात्र पद है जैसे मनुष्य मात्र कहने से संसार के सारे मनुष्य आ गए ऐसे शब्द मात्र कहने से सारे शब्द उन सारे शब्दों में शब्दत्व रहता है यह अर्थ निकलेगा हाँ, पक्ष शब्द का अर्थ है पक्ष और पक्ष मात्र शब्द का अर्थ है संपूर्ण पक्ष जहां व्यक्ति रूप पक्ष है तो व्यक्तियां अनेक होती हैं तो शब्द अनेक है तो शब्द व्यक्ति विशेष को लेने से भी उसे पक्ष कहा जाएगा उसमें भी शब्द तो रहेगा लेकिन वह पक्ष मात्र वृत्ति नहीं कहलाएगा यदि कुछ शब्दों में ही रहने वाले धर्म विशेष को लेंगे तो पक्ष मात्र कहने से आया कि शब्द मात्र में यानी समस्त पक्ष व्यक्तियों में पक्ष शब्द से ग्राह्य जितने व्यक्ति हैं उन सब में रहने वाला जो हेतु है उसे कहा जाएगा असाधारण अनेकांतिक नाम का हित्वाभास तो तो जैसे परोतो व निमान कहने से संसार के सारे पर्वत थोड़ी लिए जाते हैं तो जिस पर्वत को आप देख रहे हैं उस पर्वत को लिया जाता है बाकी पर्वत व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है यदि चंडी पहाड़ को देख रहे हैं और वहाँ कोई धुआं निकलता हुआ दिख रहा है और मनसा देवी की तरफ वो धुआं नहीं है तो उस पहाड़ को थोड़ी पर्वत कहने से लिया जाएगा पर्वत तो मान कहने से पर्वत शब्द से लिया जाएगा ये चंडी देवी का ही पहाड़ या हिमालय को लोग है तो आबू पर्वत छूट जाएगा है ना और लेकिन पक्ष मात्र कहेंगे तो जिस पक्ष को आप इस समय प्रत्यक्ष देख रहे हैं वह भी प्रत्यक्ष कर रहे देखना आँख से नहीं देखना होगा स्रोत्र से जो इस समय प्रत्यक्ष हो रहा है शब्द श्रावणच प्रत्यक्ष वो भी और जो प्रत्यक्ष का विषय इस समय नहीं बन रहा है ऐसा शब्द भी अतीत शब्द अनागत शब्द और वर्तमान शब्द और वर्तमान में जो हम शब्द सुन रहे वो भी और नहीं सुन पा रहे हैं अन्य देशस्थ शब्द वे भी लिए जाएंगे और अनुपंघारी का लक्षण हुआ अन्वय एक दृष्टांत रहित जो हेतु है दृष्टांत दृष्टान्त की दृष्टांत से रहित हेतु को अनुपसंहारी सब विचार कहा जाता है उदाहरण है सर्वम अन्यम प्रमेयवाद यहाँ पक्ष को बताने वाला जो सर्वम शब्द है इसे पदार्थ मात्र को लिया गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समय अभाव सबके सब सर्व शब्द का अर्थ है सभी पक्ष ही हो गए और उनमें नित्य अनित्यत्व साध्य है वो अनित्यत्व साध्य होने से और सर्वपक्ष होने से सब में अनित्व का संदेह रहेगा अनित्यत्व रूप साध्य का निश्चय जहाँ है ऐसा सपक्ष कोई बचा ही नहीं और अनित्व का अभाव जो नित्यत्व है उसका निश्चय जहाँ है ऐसा भी कोई बचा नहीं सर्व शब्द से पदार्थ मात्र को लिया गया और वो पक्ष होने से दृष्टांत दृष्टान्त व्यतिरेकी वेत्रेक, दृष्टांत रहित प्रमेय हेतु को कहा जाएगा अनुपसहारी हित्वाभास विरुद्ध नाम का हितवाभास है द्वितीय हत्वाभाष प्रथम हत्वाभाष के तीन हो गए ना वेद साधारण असाधारण अनेकांति अनुपसारी तो पक्ष से अतिरिक्त पदार्थ बच रहे हैं ना असाधारण का जो उदाहरण है उसमें हेतु किसको बताया है अब पक्ष किसको बनाया है हा? शब्द को तो शब्द से अतिरिक्त बाकी पदार्थ बचे कि नहीं तीन तेईस गुण शब्द गुण को छोड़कर के और द्रव्य आदि, बाकी छ छ पदार्थ ये हैं उनमें से जो नित्यत्वरूप साध्य हैं उसका निश्चय है आकाश आदि में तो सपक्ष हो जाएगा सपक्ष हो गया ना और यहाँ पर तो कोई सपक्ष विपक्ष दिखाने के लिए ही नहीं है और जो असाधारण हैं हेतु हेत्वाभाष सभी विचार का दूसरा भेद उसमें सपक्ष विपक्ष अलग पक्ष से अतिरिक्त बचते हैं आकाश आदि सपक्ष हैं घट आदि विपक्ष हैं लेकिन उनमें वो शब्दत्व तो हेतु नहीं रहता लेकिन ये नहीं कह सकते कि अन्वयी दृष्टांत ही नहीं है व्यतिरिकी दृष्टांत ही नहीं है अनवयी दृष्टांत तो होता है सपक्ष वो यहां पर बचा हुआ है वहां हेतु नहीं रहता है इसलिए वो हेतु हेत्वाभाष है उसमें व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा यदि वहां रहता शब्द तत्व सपक्ष या विपक्ष में तो फिर तो हेतु होता उसे कहा जाता यदि सपक्ष में रहता तो सपक्ष विपक्ष उभय में रहता तो अन्वय व्यतिरय की हेत्वाभास कहला हेतु कहलाता अन्वय व्यतिरय एक पहला जो सदहेतु का भेद है और दूसरा है केवल अन्वयी सपक्ष में रहता विपक्ष में न रहता तो केवल हेतु आभास बनता केवल अन्वयी हेतु बनता और केवल व्यतिर्य हेतु बनता विपक्ष में रहता और सपक्ष में न रहता तो उस सद हेतु कहलाता लेकिन यहां पर तो सपक्ष विपक्ष रहते हुए भी उनमें हेतु नहीं रह रहा सपक्ष विपक्ष का अभाव नहीं है और इधर जो है आपके अनुपसंहारी में तो सर्वपक्ष है और पक्ष से अतिरिक्त स सपक्ष के रूप में विपक्ष के रूप में दिखाने के लिए कोई न होने से सपक्ष बनता है अन्वयी दृष्टान्त विपक्ष बनता है व्यतिरेकी दृष्टान्त तो अन्वयी व्यतिरेक व्यतिरेकी दृष्टान्त रहित ये हेतु हो जाएगा प्रमेयत्व तो हेतु उसे कहा जाएगा अनुपसंगारी हत्वाभाष क्या अन्वय व्यक्त की दृष्टान्त का ही नाम है सपक्ष विपक्ष अन्वयी दृष्टांत को कहते हैं सपक्ष जो सपक्ष होता है वही अन्वयी दृष्टान्त बनता है और जो विपक्ष होता है वह व्यति की दृष्टान्त तो होता है <सपक्षे>, हा तो सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त का मतलब सपक्ष विपक्ष में न रहने वाला हुआ अनुपसंगारी और सपक्ष विपक्ष तो विपक्ष उसके हैं लेकिन उसमें हेतु नहीं रह रहा है शब्दत्व ये अनुपस संग, अनुपसंगारी का हुआ क्या नाम वो असाधारण का हुआ कि सपक्ष विपक्ष रूप हैं अनवयी दृष्टान्त व्यतिरिक दृष्टान्त विद्यमान है लेकिन हेतु नहीं रह रहा है उसमें दृष्टांत नहीं है ऐसा नहीं और वहाँ तो दृष्टान्त स्थल ही नहीं है किसमें अनुपसंगारी में अनवयी दृष्टांत ही नहीं है वितरियी दृष्टान्त ही नहीं है और असाधारण में दृष्टान्त है लेकिन हेतु नहीं रहता उसमें यह अंतर है दोनों में और विरुद्ध नाम का जो हेत्वाभाष है उसका लक्षण करते हुए बताया गया साध्याभाव व्याप्त सद हेतु सदहेतु तो होता है साध्य व्याप्त सदहेतु कहलाता है और विरुद्ध हेतु होगा सदहेतु का विरोधी हेतु वह साध्य से व्याप्त न होकर के साध्याभाव से व्याप्त होगा जैसे कि उदाहरण बताया गया शब्दों नित्य कृतकत्वाद पक्ष हैं शब्द नित्यत्व है साध्य कृतकत्व है हेतु तो यकत्व तत्र नित्यत्व ऐसी व्याप्ति को दिखाने के लिए कोई अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलेगा जहाँ कृतकत्व हो और नित्य हो कृतक कृतकते हैं क्रिया फल को कर्म फल को तो जो कर्म फल हैं वह नित्य हो ऐसा नहीं देखा गया कर्म फल तो अनित्य ही होता है तो यत्र कृतकत्वं तत्र नित्यत्वभाव रहेगा तो नित्यत्वभाव है व्यापक हुआ और उसकी व्याप्ति रही कृतकत्व में तो नित्यत्व भाव अनित्यत्व से व्याप्त हेतु कृतकत्व अपने पक्ष शब्द में नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर पाएगा ये विरुद्ध हेत्वाभाष तो हुआ ये ध्यान में आ न किसी को भी ले सकते हैं तो शब्दो नित्य कृत जैसे जैसे पर्वतोवन्यमान इसमें पर्वत को पक्ष क्यों कहा गया हाँ जो पक्ष का लक्षण है संदिग्ध साध्यवान पक्ष वो जिसमें घटेगा वो पक्ष होगा तो पर्वतोव्यमान इस उदाहरण में वन्नी का संदेह होता है पर्वत में इसलिए पर्वत पक्ष हैं ऐसे नित्यत्व का संदेह शब्द में है इसलिए शब्द पक्ष है जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहा जाता है तो शब्द में कृतकत्व है शब्द हमारे आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न से निष्पन्न होता है ना तो कृतक हुआ हमारे प्रयत्न से निष्पन्न होने कारण जैसे यज्ञ आदि कर्म हमारे प्रयत्न से निष्पन्न होते हैं ऐसे शब्द भी उत्पन्न हुआ आभ्यंतर प्रयत्न से तो कृतक हुआ क्रियाफल हुआ उच्चारण क्रिया हुई ना उसे निष्पन्न हुआ उच्चारण क्रिया है शब्द निष्पत्ति अनुकूल क्रिया कर्म और उस कर्म से जन्य शब्द हैं इसलिए कृतक है उसमें कृतकत्व रहेगा और नित्यत्व तो है कि नहीं ये संदेह है किसमें शब्दत्व में उच्चारण क्रिया से निष्पन्न हुए शब्दत्व में नित्यत्व तो है कि नहीं यह संशय हुआ संशय क्यों होगा तो व्याकरण कहते हैं शब्द नित्य है तो वहीकरणों पर श्रद्धा रखने वाले को शब्द नित्य प्रतीत होगा ना हाँ नित्य भी है तो उनके कहते हैं ये तो अभिव्यक्ति मात्र होती है नित्य शब्द की हाँ उच्चारण से अभिव्यक्ति हो रही है बाकी शब्द तो है ही है हाँ उसके दो रूप हैं एक अभिव्यक्त रूप एक अनभिव्यक्त रूप तो अभिव्यक्त रूप कृतक हुआ अभिव्यक्ति कृतक हुई बाकी शब्द तो नित्य ही है ऐसा उनका मानना है तो संदेह होगा ना दोनों भी दोनों को भी जो प्रमाण मानता है वैशेषिक गौतम ये है तार्किक तर्क शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों को भी और शब्द शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य को भी जो प्रमाण मानता है श्रद्धा करता है दोनों से भी उसके मन में संशय होगा कि नहीं दोनों की बातों को सुन करके कि शब्द जैसा व्याकरण कहते हैं ऐसा नित्य है या जैसा तार्किक कहते हैं ऐसा अनित्य है ये संदेह होगा तो तार्किक अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि देखो शब्द तो अनित्य ही है अनित्य नहीं है उसमें नित्यत्व तो का संदेह हुआ तो कहा कि जब वही आकरण नित्यत्व सिद्ध तो करने के लिए युक्तियाँ बताएंगे तो उसको कैसे हटाएंगे फिर कहा तो ये तो युक्ति बताएंगे यानी अनुमान करेंगे कि शब्दों नित्य कृतकत्वात् तो, तो यहाँ शब्द पक्ष हैं उसमें नित्यत्व तो साध्य है संदेह हो रहा है इसलिए अकृतकत्व तो हेतु है तो उनको पूछ लो कृतकत्व में नित्य रूप साध्य की व्याप्ति है कि नहीं तो हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं जो भी कृतक हैं घटादि वो अनित्य हैं कुलादि के प्रयत्न से निष्पन्न हुए घटादि जैसे अनित्य हैं ऐसे वक्ता के प्रयत्न से निष्पन्न हुए शब्द भी अनित्य हैं हमारे पास तो ये उदाहरण है यत्र कृतकत्वं तत्र नित्यत्वाभाव यथा घटादया दया एक अवश्य है और जो कृतक नहीं है वो नित्य होता है तो ये जो है कृतकत्व में अनित्यत्व की यानी नित्यत्वाभाव की व्याप्ति है यही कृतकत्व हेतु में विरुद्धत्व है विरोध नाम का दोष है और विरोध नाम के दोष से युक्त हेतु हेत्वाभास को कहा जाएगा विरुद्ध हेतु हेत्वाभाष विरुद्ध हेतु हेत्वाभास हुआ ह हाँ। ये तार्किकों को निश्चय है तो शब्द में अनित्यत्व तो है ये कौन कहेंगे तार्किक और व्याकरण कहेंगे शब्द में नित्यत्व तो है तो दोनों को प्रमाण मानने वाला जो मध्यस्थ है शब्द को हम क्या माने तो उसके मन में संदेह होगा कि नहीं होगा शब्द के शब्द में नित्यत्व तो है कि अनित्यत्व तो है ऐसा तार्किक दृष्टि से वो विपक्ष है हम्म तो तो तो हम्म वो वेतरी की हेतु होगा हम्म लेकिन वो नित्यत्व सिद्ध तो नहीं कर पाएगा अनित्यत्व सिद्ध करेगा शब्द में कृतकत्व से शब्द में अनित्यत्व सिद्ध होगा न कि नित्यत्व तो अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन न व्याप्तम इस उदाहरण में जो हेतु है कृतकत्व वह, वह नित्यत्व रूप साध्य के अभाव अनित्यत्व से व्याप्त है अब तीसरा है हेतु सत प्रतिपक्ष नाम का सत प्रतिपक्ष नाम के तृतीय हेतु हित्वाभास की चर्चा हम लोग करेंगे परसों